C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरप्रस्तु थे कक्षा आठ की हिंदी की पाठे पुस्तक वसंत में संकलित एक पाठ की द्वने प्रस्तु थी पाठ का शीर्षक है काम चोर hmm. बड़ी देर के वाद विवाद के बाद ये तया हुआ के सच मुछ नौकरों को निकाल दिया जाए आखिरी मोटे मोटे किस काम के हैं हिल कर पानी नहीं पीते इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए काम चोर कहीं के तुम लोग कुछ नहीं इतने सारे ओ और सारा दिन उथल-मचानने के सिवा कुछ नहीं करते और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे जाए तो सह जाए लीजिए पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया सुराहिन्या उधर लड़कियाँ मटके इधर गए कपड़े भीगे सो अलग हालाक काम करेंगे अम्मा ने निश्चय किया करेंगे कैसे नहीं देखो जी जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा समझे ये लीजिए बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं हम काम करने को तैयार हैं काम बताया जाए हमने दुहाई दी बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है पेड़ों में पानी देना है और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी अब्बा मियां ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का भी हवाला दिया मालिक को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो मैं खुदा के लिए नहीं घर में बाढ़ आ जाएगी हा? अम्मा ने याचना की फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए आ चलो चलो हम करते एक हफ्ता जो एक दिन फर्शिदरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोनिम पकड़कर झटकना शुरू किया ये, ये दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी हाय हाय हाय हाय हाय हाय सारा घर धूल से अट गया <laughs> खांसे खांसे सब बेदम हो गए सारी धूल जो दरी पर थी जो फर्श पर थी सबके सिरों पर जम गई नाकों और आंखों में घुस गई बुरा हाल हो गया सबका हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया चलो, चलो निकलो यहां से आंगन में चलो जिंदा जाओ जादू रे चलो चलो आगा। आगा। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया अब झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए जितनी सींखें जिसके हाथ पड़ी वो उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा और अम्मा ने सिर पीट लिया हाय अल्लाह ये क्या कर दिया पूरी झाड़ू अलग कर दी पूरे घर में बिखेर दी चलो चलो हटो यहां से अरे अंकल ये नाक पे दम कर रखा है अम्मा जा रहे हैं अरे भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया एक तो वैसे धूल से अटी हुई थी पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई हाय हाय यह क्या कर दिया पूरा घर पानी पानी कहां से शुरू करूं आए हाय चलो निकलो यहां से आंगन से निकलो ए कहां से का, काम शुरू कर रहे हैं मजा आ रहा है हा हा हा अब सब आंगन से भी निकाले गए तय हुआ कि पीरों को पानी दिया जाए बस सारे घर की बाल्टियां लोटे तसले भगौने पतीलियां लूट ली नहीं जिन्हें ये चीजें भी ना मिली वो ढोंग गए कटोरे और गिलास ही ले भागे अब सब लोग नल पर टूट पड़े यार अभी वो घमासान मची कि क्या मजल जो एक बूंद पानी भी किसी बर्तन में आ सके ठू समोठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे पहले तो धक्के चले फिर कोहनियां और उसके बाद बर्तन अरे जीजी ही जी, जल्दी चलो वहां देखो नल पर कैसे घमासान मची हुई है चलो फोरन बड़े भाइयों बहनों मामू और दमदार मौसियों फूफियों की कुमक भेजी गई फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई इस ढींगा मुष्टि में कुछ बच्चे कीचर में लथपथ हो गए जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलाए गए चल भाई आया छोटू आ गया तो आया चल चल चल चल, चल चल चल चल चल हाय हाय हम लोग क़ायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस बात नहीं है और ना पीड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है कि कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें है कि अब आप आप आप आप बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हांकने लगे आ जा आ जा चल चल चल बे चल बे आ जा आ जा आ जा आ अरे तू भी आ जा कहां जा रही है तू पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था उट पटांग इधर उधर कूदने लगी दो मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वरक लगा रही थी दोड़ती फड़ फड़ाती हुई निकल गई तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पांदान में कूद पड़ा और गत्ते चूने में लथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा के सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया एक मुर्गी ही दाल की पतीली में छपाक मार कर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेज़ी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी हाय हाय हा, हा, हा, हा, नाक में दम कर डाला है इन बच्चों ने मुंह पूरा गंदा कर दिया फिर से धोना पड़ेगा इधर सारी मुर्गियां बेनअकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी एक भी दड़बे में जाने को राजी ना थी अज़िए अज़िए इस इधर किसी को सूजी के जो भेड़े आयु है लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए ले दिन भर की भूखी भेड़े दाने का सूप देखकर जो सब की सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गईं पर भेड़ चाल मशहूर है उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी पलंगों को फलांती बर्तन लुढ़काती साथ-साथ चढ़ गईं तखत पर बानी दीवी का दुपट्टा फैला हुबा था जिस पर गोखरी चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंती हुई मेगलों का छिड़काओं करती हुई दोड़ गई है है है जब तूफान गुजर चुक तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बंबारों सहित उधर से चापा मार कर गुजर गई हो जहां जहां से सूब गुजरा भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंद सूंखती हुई हमला करती गई ले ले खज जन्मा एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी उन पर से जो भेड़े दौड़ी तो न जाने वो सपने में किन महलों की सैर कर रही थी दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो मारो मारो मारो मारो मारो मारो चीखने लगी है इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी वो दालान में बैठी मटर की फलियां तोल-तोल कर रसोईए को दे रही थी हां ठीक है ये ले इसी इसी इस तोले से भी तोल दे अब वो अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई ये क्या है ए देख क्या है दरअसल इस देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाही में झोंक दी इधर यह प्रलय मची थी उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी वे चार भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए धुली बेधुली बाल्टी लेकर आठ हाथ चार थनों पर पिल पड़ी भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई दया हुआ कि भैंस की अगाली पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दुह लिया जाए बस जूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैर बांध दिये गए पिछले दो पैर चाचा जी की चार पाई के पाईों से बांध अगले दो पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन नहीं हो गई ना, ना, ना। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं पर जा रहा हूं पर <laughs> जो चार पाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे के आधी तूफान में फसे हैं अगर <laughs> अगर साथ में बूचाल भी आए हुआ है और हरबू बूचाल बूचाल हरबू और जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वो पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को भला बुरा सुनाने लगे अरे अरे, अरे इन छोटे वाले को किसने छोड़ दिया किसने छोड़ दिया इन्हें बूचाल बूचाल बूचाल <laughs> <laughs> बोला मजा आ रहा था भैंस भागे जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी मजा आ रहा मजा आ रहा एक भूल हो गई यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया पछलावी पर पछलावी आ गया पीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए बछड़ा तत्काल जुट गया दुहने वाले गिलास कटोरी लेकर लपके क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी बछड़ा फिर भागी हो गया कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा दो चार धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई बाकी बछड़ा पी गया यह सब कुछ कुछ ही मिनटों के 3 चौथाई में हो गया घर में तूफान उठ खड़ा हुआ ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां भेड़ें टूटे हुए तसले बाल्टियां लोटे कटोरें और बच्चे थे बच्चे बाहर किए गए मुर्गियां बाग में हकाई गईं बातम सब मनाती सब्जी वाली के आंसू गए और अम्मा आग जलाने के लिए सामान लगी या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो नहीं तो मैं चली मायके हां मायके अम्मा ने चुनौती दे दी और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया खड़े हो जाओ सब खड़े हो जाओ खड़े हो जाइए अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा समझे <गया> ये लीजिए इन्हें किसी करवट शांति नहीं हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे कामचोर अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संयोजन प्रमोद कुमार दुबे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर आलेख इसमत चुगताई कलाकार नीरज शर्मा गीता वर्मा दिनेश वर्मा और प्रमीत शर्मा तकनीकी नियंत्रण सतीश लाड़े ध्वनिंकन अमिताभ भट्टी निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण ध्वनि संपादन और प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन